इकसठवें सूत्र में बताया गया इस सूत्र के बारे में किन्हीं को और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं नहीं पीछे दीजिए गणजीत जी दो तीन संख्या शंका आचार्य जी।, जी पहली तो है कि जैसे जीवात्मा को ईश्वर का साक्षात्कार होता है उसी प्रकार से ये जो सत्व रजस और तम है इनका भी साक्षात्कार होता है इसको संप्रजात समाधि में स्वीकार किया जाता है संप्रजात समाधि में इनका साक्षात्कार होता है ये योग दर्शन के अनुसार प्रकृति मूल जो रहती है उसका साक्षात्कार होता है ये स्वीकारते सृष्टि प्रक्रिया में जब महात आदि से बनना आरंभ होते हैं तो ये जो हमारी कर्मेंद्रिया हैं, तो ये जो हाथ पैर आदि हैं, ये गोलक कहलाते हैं या यही वो इंद्रियां हैं जो उस समय बनती हैं? जी ये हाथ पैर आदि जो पांच कर्मेंद्रिया हैं, ये गोलक हैं। इनके अंदर जो सूक्ष्म इंद्रिया है वो मूल इंद्रिया जिनका यहाँ बनने का कथन किया ये सूक्ष्म इंद्रियों के बनने का है ये सूक्ष्म शरीर के साथ में रहती है कर्म इंद्रियों को भी सूक्ष्म शरीर में गिनते हैं? जी हाँ आगे जो 18 तत्व गिनाएंगे, जी <coughs> तो सूक्ष्म शरीर में पांच कर्म इंद्रियां भी होते हैं और महर्षि दयानंद ने प्रकाश में पांच प्राण नाम से भी उनको कहा है तो कर्मेंद्रिया पांच कह लीजिये या पांच प्राण कह लीजिए तो हाथ पैर आदि तो गोलक है इनके ठीक है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 धन्यवाद पीछे दीजिए आचार्य जी परिमाण और आकार में क्या अंतर होता है हाँ एक रूप में ले सकते हैं वैसे हम लोग भाषा में जो प्रयोग करते हैं लेकिन आकार शब्द रूप के साथ में जुड़ा हुआ है रूप के साथ में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 उसकी सीमा नहीं है उसका विभुत्व ही एक परिमाण है तो अणु परिमाण सबसे छोटा यानी बहुत छोटा विभु परिमाण और बीच में मध्यम परिमाण तीन विभाग किए है आगे चर्चा आएगी इसकी वैश्विक में आती है वैसे ये चर्चा हाँ तो क्या ईश्वर अपना परिमाण जानता है कि उसका परिमाण कितना है विभु परिमाण विभू परिमाण जानता है वो सर्वव्यापक है इस बात को जानता है वो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 अभी दर्शन की और मुख्य रूप से ये जो हमने कल अभी पिछली कक्षा में जो सूत्र पढ़ा इकसठवा जिसमें प्रकृति और इससे संबंधित चर्चाएं चली थी इसमें कुछ किसी को अस्पष्टता हो पूछना हो तो पूछ सकते हैं नमस्ते आर जी अभी जैसे आपने कहा कि घेरा होता है आत्मा का तो इसे किस तरह से समझें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 एक प्रश्न ये भी मन में उठ रहा है कि जिस तरह से मन को बताया कि की सतम से बने हैं और रज की इसमें प्रधानता है सत्व की मन में मन में सत्व क्रियावान जो है ये रज की वजह से है रज की भी प्रधानता है लेकिन सत्व की सबसे अधिक प्रधानता है मन में गुण की अधिक प्रकार प्रधानता है उसके बाद में रजोगुण रजोगुण भी काफी है क्योंकि ये उभय इंद्रिय है ज्ञानेंद्रीय और कर्म कर्मेंद्रीय पांचों ज्ञानेंद्रियों का कार्य भी संभालता है और कर्म कर्मेंद्रियों का भी क्रिया भी बहुत तीव्र है है दोनों की अधिकता लेकिन दोनों की तुलना में देखें तो सत्ता तो सबसे कम है इसमें धन्यवाद अन्य कोई आचार्य जी आपने पहली बैठक में कहा कि मन का जो गोलक है जैसे बाह्य इंद्रियां हैं और आंतरिक जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका गोलको दिखाई देता है लेकिन मन का तो कोई गोलक दिखाई नहीं देता दिखाई नहीं देता बाहर से हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि ये अभ्यंतर इंद्रिय है ये जो जिनके गोलक हमें दिखाई देते है वो भाइये पांच ज्ञानिया बाह्य पांच कर्म इंद्रिया बाह्य इंद्रिया इनके गोलक भी बाहर है और ये मन बुद्धि अहंकार तीनों अंतःकरण हैं। अभ्यंतर इंद्रिय है, इनके गोलक भी अंदर हैं। वैसे मृत्यु के बाद में जब वहाँ कपाल क्रिया करते हैं कपाल क्रिया करते हैं, ना तो मारते हैं इसमें, अंदर से निकल के आता है और नहीं तो मेडिकल कॉलेज में कहीं जहाँ डिस्कशन होता है वहां जाके देख सकते हैं अंदर है वो गुरु तो चित्र वगैरह सब मिलते ही है बहुत स्पष्ट है इंटरनेट पर देख सकते हैं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 अहंकार से ही ये बाह्य अभ्यंतर इंद्रिया ग्यारह इंद्रियां बनी और अहंकार से ही पांच तन बनी तो अब उल्टा करते समय ग्यारह इंद्रियों से और पांच तन से अहंकार का बोध होता है अहंकार का अनुमान करते हैं तो बाह्याभ्यंतराभ्याम अभ्याम अहंकार से उसका बोध अनुमान करना चाहिए करते हैं तो जो मैं पीछे संकेत कर रहा था उभयम इंद्रियम इकसठवें सूत्र में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 और चौथी चीज जोड़ देते हैं अंतःकरण चतुष्टय है, तो चित्त भी साथ में जोड़ देते हैं तो तीन अंतःकरण हैं ये तो ये शास्त्र भी मानता है लेकिन यह अहंकार से अंतःकरण का ज्ञान होता है ये कथन किया तो यहां अंतःकरण शब्द से किसका ग्रहण होगा तो केवल बुद्धि का क्योंकि तेन शब्द भी लिखा हुआ है तेन से अहंकार आई चुका है तो जब तेन में अहंकार आ गया तो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 समाधान नहीं होगा अंतकरण मतलब बुद्धि तो बुद्धि को अंतकरण नाम से क्यों कह दिया गया यहाँ पर बताने के लिए ये महतत्व है ये बुद्धि तत्व है ये अंतकरण है हमारा ऊपर तो नहीं कहा था ना ऊपर तो कहा था प्रकृति महान प्रकृति से महत्व उत्पन्न होता है वो महतत्व कुछ और है पता नहीं क्या होगा महान तत्व उसी को अंतकरण शब्द से कहा कि यह हमारा अंतकरण भी बनता है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 जिसके लिए ये सारी की सारी चीजें एक अनुमान की प्रक्रिया है वैसे अन्य चीजों से भी हम पुरुष का अस्तित्व सिद्ध करते ही हैं। पीछे भी चर्चा आई हमको स्मृति होती है प्रतिविज्ञा होती है कि मैं ही वह हूं तो कोई नित्य तत्व है वहां पर अनुभव करने वाला तत्व है लेकिन इससे भी उसका अनुमान होता है संघत परार्थत्वात पुरुष ठीक है यहां तक के सूत्रों में किसी को कुछ पूछना है देखिए अन्य कोई कुछ नहीं जी आत्मा का कोई लिंक तो नहीं है नहीं है तो उसको पुरुष नाम से क्यों कहा जाता है ठीक है वो पुरुष शब्द से आपको तो विशेष बात है स्त्री स्त्री नहीं है पुरुष शब्द है देखिए पुरुष शब्द का अर्थ पूरी शरीर श्वेत पुरुष है पूरी में जो शयन करता है उसको पुरुष कहते हैं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 ठीक है महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मूर्ख होते हैं वो नहीं है पुरुष मतलब चेतन तत्व तो जी आत्मा का शरीर में कोई स्थान भी है या स्थान बदलती रहती है ये अभी सीधा प्रश्न नहीं है यहाँ का इसको शंका समाधान में पूछिए पीछे शक्तिनंदन जी ओम आचार्य जी अच्छा जी इकसठवें सूत्र में और तिरसठवें सूत्र में दोनों जगह तन्मात्र जो है बहुवचन में पढ़ा हुआ है तो बासठवें सूत्र में बासठवें सूत्र में तो स्थूलत पंचतन्मात्रस्य तन्मात्र एक वचन पढ़ा हुआ है जाति में समूह रूप में ले सकते हैं उसको जी ये तो कोई बात नहीं आप संस्कृत जानते ही इतना तो होता है भाषा का प्रयोग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 अब मान लो जो हिंदी नहीं जानते कई बार बोलते बोले तो पांच जना आया है ऐसा ऐसा <laughs> बोल दिया तो आप अपने को समझ में नहीं आएगा क्या जब पांच बोल दिया तो हमारे को बहुवचन का पता लग गया अब वो वाक्य में बहुवचन बोले या ना बोले कोई बात नहीं तो संस्कृत में ऐसा बहुत जगह होता है और कोई पूछिए मूल प्रकृति से महत्व बनता है वो एक बनता है या बहुत सारे बनते हैं जैसे महत्व के भी कण होंगे बहुत सारे वो कोई एक ही पिंड बनेगा ऐसा नहीं यानी जैसे कि सत्वर बहुत सारे कण थे उनसे मिलकर बहुत सारे महत्व का एक जो कण बनेगा एक मूल इकाई तत्व बनेगा वो वो भी बहुत सारा होगा बहुत सारा होगा वो ऐसे ही अहंकार को लेंगे ऐसा ही अहंकार को लेंगे वो कोई एक ही एक रूप ने वो भी अलग अलग बहुत सारे होते हैं तभी तो उनसे इतनी सारी चीजें बनती हैं अलग अलग छोटे छोटे छोटे छोटे बहुत कण होते हैं और उससे बहुत सारी चीजें बनेंगे हाँ बोलो। आचार्य जी ये शरीर संघात है तो मुझे आत्मा के लिए है लेकिन शरीर और आत्मा का संघात होगा ये किसके लिए शरीर और आत्मा का संघात माना ही नहीं जाता है यह आगे एक बात आती है इसमें प्रसंग आता है कि आत्मा यानी चेतन तत्व को कभी भी ये उपादान कारण नहीं मानते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 आत्मा तो बस वहां स्वामी के रूप में बैठा है अंदर इतना ही है इसलिए इससे जो ये संघात बना है वो नहीं उसको वो किसी और के लिए नहीं आगे देखिए ये जो आपने कहा कि आत्मा को हम उपादान कारण में नहीं लेते तो फिर शरीर कैसे उसका प्रयोजन कैसे होगा मतलब सिद्ध अगर नहीं? आत्मा नहीं है तो शरीर का क्या प्रयोजन नहीं पारे? आत्मा नहीं है ऐसा थोड़ा ना का है? तो फिर संघात क्यों नहीं बात सुनो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 यही क्यों हम तो इससे पीछे मानेंगे अच्छा तो चलो पीछे जाओ तो कितना पीछे जाओगे कहां जाओगे इसका कारण और फिर उसका कारण फिर कोई और फिर उसका कारण फिर कोई और कहां तक जाओगे या तो अनवस्था दोष आएगा कहीं रुके रुक तो रहे नहीं है अनवस्था दोष आएगा और कोई कहे कि नहीं यहां तो नहीं रुकेंगे हम थोड़ा आगे जा करके रुकेंगे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 इन्होंने एक परंपरा बताई यहां से यहां यहां और सतुरा स्तंभ तक जाकर के रोक दी अब उससे भी पीछे कोई परंपरा चला रहा है इससे पीछे यह, इससे पीछे यह, तो पारंपरिय भी परम परंपरा करने पर भी एकत्र परिनिष्ठा एक, एक जगह तो ऐसी आएगी जहां आप रुकोगे कहीं ना कहीं तो रुकोगे आप कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा अगर चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो अनावस्था दोष है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 आदि कारण तो है गॉड पार्टी का लिया हिक्स बोसो उनकी खोज जो कर रहे हैं उसके पीछे यह बात छुपी हुई है कि मूल तो कुछ ना कुछ है कहीं ना कहीं तो प्रारंभ है यह तो पक्का मान करके चल रहे हैं वो कौन है मूल ये एक अलग बात है वो खोज चलती रहेगी लेकिन कोई ना कोई तो मूल में होगा ये उनको बिल्कुल पक्का है यही बात यहां पर कही जा रही है दर्शन में मूले मूला भावात अमूलम मूलम और पारंपरिक परि निष्ठा थी संजय आप और कुछ कर लो संज्ञा भेद होगा लेकिन कोई तो मूल होगा जो अमूल्य होगा उसका कोई कारण नहीं होगा वो अविभाज्य अविभाज्यकर्ण होगा उसके टुकड़े नहीं हो सकेंगे जिसके टुकड़े हो सकते हैं वो मूल नहीं होगा क्योंकि जो उसके घटक होंगे जिनको जो उसको तोड़ने पर जो बने हैं वो उससे मूल होंगे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 जिसका कोई उपादान कारण है या निमित्त कारण है वो नित्य नहीं हो सकता है जो कारणों से रहित है उसी को नित्य कहता है इसीलिए ये प्रकृति है ये नित्य है अनादि अनंत है तो पारंपरिय भी एकत्र परि निष्ठा संज्ञा मातम आगे देखिए उनहत्तरवा सूत्र पीछे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 क्या अधिकारी त्रैविख्यात अधिकारी के तीन प्रकार का होने से अधिकारी मतलब योग्यता बिन्न भिन्न योग्यता वाले अलग अलग होते हैं तो उसको तीन भाग किया इन्होंने तो तीन में एक किया उत्तम अधिकारी एक मध्यम अधिकारी और एक निम्न अधिकारी है सब पुरुष यानी आत्माएं लेकिन उनका उनकी योग्यता अलग अलग है तो जो उत्तम अधिकारी है यानी जीवन मुक्त है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 यहाँ तक किसी को पूछना है पूछ। आचार्य जी जो अनावस्था दोष बताया वो क्या सिर्फ कारण और कार्य में ही लगता है या हम सृष्टि के प्रसंग में भी उसको लगा सकते हैं जैसे सृष्टि प्रवाह से अनादि है तो उसका भी कुछ ना कुछ शुरुआत तो माननी पड़ेगी उसकी कोई शुरुआत हो नहीं सकती तो अनावस्था दोष क्या है मतलब उस कारण कार्य में अनावस्था दोष आता है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 ये ये उनहत्तर वाला सूत्र फिर से बता दीजिएगा और इसमें ये वादी प्रतिवादी से क्या मतलब है और किस चीज का स्पष्टीकरण है सूत्रार्थ देखिए प्रकृति है द्वयो समान तो प्रकृति से द्वयोः दोनों का समान समान क्षेम होगा प्रकृति से प्रकृति है परार्थ दूसरों के लिए कार्य जगत दूसरों के लिए है